महाभारत शांति शांतिपर्व अष्ट अर्जुन का राजा जनक और उनकी रानी का दृष्टांत देते हुए युधिष्ठिर को सन्यास ग्रहण करने से रोकना वे सम्पावाच तुषिभूत राजनरेवाजुनो ब्रवीर संतप्त शोक राजवाक्षल्यपीडितः वह सम्पाल जी कहते हैं जन्मे जब राजा युधिष्ठिर ऐसा कहकर चुप हो गए तब राजा के बांध बाड़ों से पीड़ित हो शोक और दुख से संतप्त हुए अर्जुन फिर उनसे बोले अर्जुन कथित अंतरा इतिहास मिमम जना राज्य संवादम भार्य सह भारत अर्जुन ने कहा भारत विज्ञ पुरुष विदे राज और उनकी रानी का संवाद रूप यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं उस भिक्षार्थम विदेहराजम एक समय राजा जनक ने भी राज्य छोड़कर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर लेने का निश्चय कर लिया था उस समय विदेहराज की महारानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा हूँ धन्यपत दाश्च रिविधा चन्था पापक हिवा जनको बौध्यसी तम ददर्श प्रियाक्ष वृत्तिमिंचनम धा मुष्टि उपासी नरीहम गतम तमुवाच सगत भर्ता भय क्रुद्धा मनस्वीनी भारिवक्ति हेतुमदच कहते हैं एक दिन राजा जनक पर मूर्ता छा गई और वे धन संतान स्त्री नाना प्रकार के रत्न सनातन मार्ग और अग्निहोत्र का भी त्याग करके अकिंचन हो गए उन्होंने भिक्षुवृत्ति अपना ली और वे मुठ्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे उन्होंने सब प्रकार की चेष्टाएं छोड़ दीं उनके मन में किसी के प्रति ईर्षा का भाव नहीं रह गया था इस प्रकार निर्भय स्थिति में पहुंचे हुए अपने स्वामी को उनकी भारिया ने देखा और उनके पास आकर कुपित हुई उस मनस्विनी एवं प्रिय रानी ने एकांत में यह युक्त युक्त बात कही वरा। राजन आपने धन धान्य से सम्पन्न अपना राज्य छोड़कर यह कपड़ा लेकर भीख मांगने का धंधा कैसे अपना लिया यह मुट्ठी भर जाओ आपके शोभा नहीं दे रहा है नरेश्वर तो आपकी प्रतिज्ञा तो कुछ और थी और चेष्टा कुछ और ही दिखाई देती है भोपाल आपने विशाल राज्य छोड़कर कर थोड़ी सी वस्तु में संतोष कर लिया राज्य सख्या तो भर तुम मोघस्ते हम परिश्रम राजन इस मुट्ठी भर भरज से देवताओं ऋषियों पितरों तथा तो अतिथियों का आप भरण पोषण नहीं कर सकते अतः आपका यह परिश्रम व्यर्थ है देवता अतिथिश्च पितृभिश्चिव सर्वि रि परित्यक्त परिभ पृथ्वीनाथ आप संपूर्ण देवताओं अतिथियों और पितरों से परित्यक्त होकर अकर्मण्य हो घर छोड़ रहे हैं वृद्धा ब्राह्मणा सहस्रथ भरता भूतोक तीनों वेदों के ज्ञान में बड़े चढ़े सहस्रो ब्राह्मणों तथा इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले होकर भी आज आप उन्हीं के द्वारा अपना भरण-पोषण चाहते हैं। इस जगमगाती हुई राज लक्ष्मी को छोड़कर इस समय आप दर दर भटकने वाले कुत्ते के समान दिखाई देते हैं आज आपके जीते जी आपकी माता पुत्रहीन और यह कौशल्या कौशल्यापतिन हो गई अमी च धर्म कामस्ताम क्षत्रिया पर्युपाते भिकां कृपणा फल हे तक ये धर्म की इच्छा रखने वाले क्षत्रि जो सदा आपकी सेवा में बैठे रहते हैं आपसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं इन विचारों को सेवा का फल चाहिए तांस्यम विफलांव नो लोकम ग राज मोक्षे परतंत्रे सुदे राजन मोक्ष की प्राप्ति संशयास्पद है और प्राणी प्रारब्ध के अधीन है ऐसी दशा में उन अर्थार्थी सेवकों को यदि आप विफल मनोरथ करते हैं तो पता नहीं किस लोक में जाएंगे नैवेस्टी परोलोको नापर पाप कर्म धर्मां दारा प्यजीवितुम आप अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके जो अकेला जीवन बिताना चाहते हैं इससे आप पापकर्मा बन गए हैं अतः आपके लिए न यह लोक सुखद होगा और न परलोक बताइए तो सही इन सुंदर सुंदर मालाओं पदार्थों आभूषणों और भाजी भाजी के वस्त्रों को छोड़कर किसलिए कर्महीन होकर घर का परित्याग कर रहे हैं निपाण सर्वूता आप आप संपूर्ण प्राणियों के लिए पवित्र एवं विशाल प्याऊ के समान थे सभी आपके पास अपने प्यास बुझाने आते थे आप फलों से भरे हुए वृक्ष के समान थे कितने ही प्राणियों की भूख मिटाते थे परंतु वे ही आप अब भूख प्यास मिटाने के लिए दूसरों का मोह जो रहे हैं खादिन यदि हाथी भी सारी चेष्टा छोड़कर एक जगह पड़ जाए तो मांस भक्षी जीव जंतु और कीड़े धीरे धीरे उसे खा जाते हैं फिर सब पुरुषार्थों से शून्य आप जैसे मनुष्यों की तो बात ही क्या है या इमा कुका भिंद त्रिवेशभ्यम तया हरेत हरेतस्मिन् हरेतस्थम ते मानस यदि आपकी कोई फोड़ दी त्रिदंड उठा ले जाए और ये वस्त्र भी चुरा ले जाए तो उस समय आपके मन की कैसी अवस्था होगी सर्वमस्त्रज्जा यं सृज्य धारा मुस्टे नुग्रहसी यदि सब कुछ छोड़कर भी आप मुठ्ठी भर जाओ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं तो राज्य आदि अन्य सब वस्तुएं भी तो इसी के समान है फिर उस राज्य के त्याग की क्या विशेषता रही धान मुस्टेहत प्रतिज्ञा ते मिन का हम तब को यदि यहाँ मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई तो सब कुछ त्याग देने की जो आपने प्रतिज्ञा की थी वह नष्ट हो गई सर्व त्यागी हो जाने पर मैं आपकी कौन हूँ और आप मेरे कौन हैं तथा आपका मुझ पर अनुग्रह भी क्या है प्रसादं राजन, राजन यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो इस पृथ्वी का शासन कीजिए और राजमहल थैया सवारी वस्त्र तथा आभूषणों को भी उपयोग मिलाइए में लाइये मित्र सौखिक संभृता श्री निर्धन मित्रों द्वारा त्यागे हुए अकिंचन एवं सुख की अभिलाषा रखने वाले लोगों की भांति सब प्रकार से परिपूर्ण राज लक्ष्मी का जो परितग करता है उससे उसे क्या लाभ योत्यंत प्रतिगृहणीया दी तस्तम विद्धि श्रेयाताभ्याच्य ए, जो बराबर दूसरों से दान लेता भिक्षा ग्रहण करता तथा जो निरंतर स्वयं तो ही दान करता रहता है उन दोनों में क्या अंतर है और उनमें से किसको श्रेष्ठ कहा जाता है यह आप समझिए सदैव याचमा तथा ब्रह्मान्वित दक्षिणा दत्ता सदा ही याचना करने वाले को और दम्भी को दी हुई दक्षिणा दावा नल में दी गई आहुति के समान व्यर्थ है जात वेदा तथा राजन जैसे आग लकड़ी को जलाए बिना नहीं बुझती उसी प्रकार सदा ही याचना करने वाला ब्राह्मण अर्थात याचना का अंत किए बिना कभी शांत नहीं हो सकता सता ददम च लोके ध्रुआ न चेद राजतां इस संसार में दाता का अन्न ही साधु पुरुषों की जीविका का निश्चित आधार है यदि दान करने वाला राजा न हो तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले साधु संन्यासी कैसे जी सकते हैं अन्नागृहस्था लोकेत प्राणदो भवे इस जगत में अन्न से गृहस्थ ग्रिहत और गृहस्थों से भिक्षुओं का निर्वाह होता है अन्न से प्राण शक्ति प्रकट होती है अतः अन्नदाता प्राणदाता होता है गृहस्थेभ्यों निर्मुक्ता गृहस्थान संस्थित प्रतिष्ठां च चीदंत आ सती जितेंद्रिय संयासी गृहस्थ आश्रम से अलग होकर भी गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं वहीं से वह प्रकट होते हैं और वहीं उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है त्यागा न भिक्षुक च मौ्याचना अरे रजोस्तु योम त्यजतिशुक वेद्यक्षुख केवल त्याग से मूर्ता से और याचना करने से किसी को भिक्षु नहीं समझना चाहिए जो सरल भाव से स्वार्थ का त्याग करता है और सुख में आसक्त नहीं होता उसे ही भिक्षु समझिए असक्त, असक्त निषंगो मुक्त बंधन सममित शत्रु च मित्र मुक्तो महीपते पृथ्वीनाथ जो आसक्ति रहित होकर आसक्त के भाति विचरता है जो संग्रहित एवं सब प्रकार के बंधनों को तोड़ चुका है है है तथा शत्रु और मित्र में जिसका समान भाव वह सदा मुक्त ही बहुत से मनुष्य दान लेने अर्थात पेट पालने के लिए मुड़ मुड़ मुड़ा कर गिरवे वस्त्र पहन लेते हैं और घर से निकल जाते हैं वे नाना प्रकार के बंधनों से बंधे होने के कारण व्यर्थ भोगों के ही खोज करते रहते हैं इसी पर्व में अध्याय सत्रह श्लोक सत्रह देखना चाहिए त्रय च नाम वार्ता पुत्रा भ्रजंती वाच प्रति बुद्धय बहुत से मूर्ख मनुष्य तीनों वेदों के अध्ययन इनमें बताए गए कर्म कृषि गोरक्षा वाणिज्य तथा अपने पुत्रों का परित्याग करके चल देते हैं और त्रिदंड एवं भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं इहार्थम इति इति धर्म ध्वजा यदि हृदय का कथाए राग आदि दोष दूर न हुआ हो तो काछाय अर्थात गेरवावस्थ धारण करना स्वार्थ साधन की चेष्टा के लिए ही समझना चाहिए मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धर्म का ढोंग रखने वाले मथ मुंडो के लिए जीविका चलाने का एक धंधा मात्र है। जय इस चीज नग्नान जटाधरान विभ्रत साधु महाराज जय लोकान जितेन्द्रिय महाराज आप तो जितेन्द्रिय होकर नंगे रहने वाले मूल मुण मुड़ाए और जटा रखाने वाले साधुओं का वस्त्र एवं वस्त्रों के द्वारा भरण पोषण करते हुए पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कीजिए अग्निया गुरु क्रतूनपेश दक्षिणा दताते हर पूर्व को जो प्रतिदिन पहले गुरु के लिए होत्रार्थ समिधा लाता है फिर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ एवं दान करता रहता है उससे बढ़कर धर्म कौन होगा अर्जुन वाच तत्व ज्ञान को राजा लोके अर्जुन कहते हैं महाराज राजा जनक को इस जगत में तत्वज्ञ कहा जाता है किंतु वे भी मोह में पड़ गए थे रानी के इस तरह समझाने पर राजा ने सन्यास का विचार छोड़ दिया अतः आप भी मोह के वसीभूत न एवं धर्मम अनुक्रांता सदा तपरा आन संस्या गुणोपेता क्रोध विवर्जिता प्रजा पाणन युक्ता दानमु इन लोकान गुरुविद्धो गुरुवृद्धोपचायि यदि हम लोग सदा दान और तपस्या में तत्पर हो इसी प्रकार धर्म का अनुसरण करेंगे दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे काम क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे उत्तम दान धर्म का आश्रय लें प्रजापालन में लगे रहेंगे तथा गुरजनों और वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहेंगे तो हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे देवता तिथिभूतान इसी प्रकार देवता अतिथि और समस्त प्राणियों को विधि पूर्वक उनका भाग अर्पण करते हुए यदि हम ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी बने रहेंगे तो हमें अभिष्ट स्थान की प्राप्ति अवश्य होगी इसी श्री महाभारते शांति परवी राजुशासन पर अर्जुन वाक अशोध्या प्रकार श्री महाभारत शांति के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अर्जुन का वाक्य विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ